वायु संहिता ऋषियों ने पूछा प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशो अग्निशोमात्मक एवं वागस्थात्मक है ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं वायु देव बोले भाषियों रुद्रदेव का जो घोर तेजों में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है क्योंकि शक्ति का शरीर शांतिकारक है जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं तेज की वृत्ति दो प्रकार की है एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है एक सोम रूपणी और दूसरी जल रूपणी तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस रस मधुर आदि के के रूप में तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है सस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है वर्षा शस्थ को बढ़ाती है इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ज्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी स्रोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है बारम्बार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है यह अग्नि का वीर है भस्म को ही अग्नि का वीर कहते हैं जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है अग्नि के रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर आपलावित किया इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया यदि योग युक्ति से साक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है जो अग्नि के इस गोह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहां जन्म नहीं लेता जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे प्लावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है ऐसे अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि सोमात्मक कहा था उनका वह कथन सर्वथा उचित है